आलो या अपनर मार उचे ऐसा उन्होंने कहा उसके बाद फिर अत श्रुति के दिन न कर्मणा न प्रजया धने न्यागे निके अमृतत्व मानसु उसके बाद तथा दूसरी श्रुति आरंभ होने वाली थी यहां तक हम लोगों ने कल किया था अब लिख रहे हैं कि तथा कर्मणा मृत्यु ऋषयो निषेधु प्रजात द्रविणम तथा परे ऋषयो परम ऋषय मनीषिण्यो मृतु अवया पर कर्मण ऋषयो निषेधु ये प्रजांत पुत्रि गृहस्थ द्रविणम ईहमसका अर्थ करते हैं बड़ा सुंदर कि यह जो लिखने जा रहे हैं हमाना ई हमान होता है अभिलाषा करते चेष्टायाम ये धा के तो किस अर्थ में है चेष्टा अर्थ में है तो उन्होंने कहा जो ये प्रजावंता जो संतान वाले जो पुत्र पुत्रस्थ है द्रविणम ई हमाना द्रविणम माने माने अभिलाषा करते किसी अभिलाषा सुवर्ण पशु प्रभृति मानुषम वित्तम ये द्रविण करते किया सुवर्ण है पशु है ये जो सब धन दौलत है इसका नाम है क्या है द्रविडम ई हम आना मन अभिलता मन प्राप्त करने की इच्छा से सकामा ये मन जो कामना युक्त है अपरे मन ऋषय जो प्रजावंत वो तो क्या करने जा रहे हैं ऋषय एवं विधा सकाम ऋषया बान प्रस्ताव सर्वे कर्मणा मृत्युमेव निषेदु माने कर्मण मृत्युमेव निषेध प्रापु प्राप्त नृतत्व कर्म के द्वारा बार बार आवागमन को प्राप्त हुए हैं किसको नहीं प्राप्त हुए वो लोग अमृतत्व को प्राप्त नहीं मृत्यु में सर्वे कर्मणा किमती मृत्यु में निषेध धातु सिद्धगतु न उसी निषेध प्राप्तवंत मान उसी को प्राप्त हुए हैं किसको प्राप्त हुए तो मृत्यु को प्राप्त हुए कौन लोग जो कर्म वाले हैं जो धन दौलत करने की इच्छा वाले माने प्रजा बंता जो प्रजा वाले है ऐसे जो कौन है पुत्री न प्रजा वाने प्रजावन तो संतान है तो प्रजावंत माने पुत्री न कौन होंगे पुत्र संतान माने तो गृहस्थ होंगे वह जो सुवर्ण पशु प्रवृत्ति मानव से वित्त किए अभिलाषा करने वाले हैं, वो लोग क्या हुआ ऋषियों ने कहा कर्मणा मृत्यु में व न अमृतत्व अमृतत्व को प्राप्त नहीं हुए अर्थात सकाम गृहस्थ बान जो कर्म के द्वारा आवागमन रूपी मृत्यु को ही क्या हुए प्राप्त हुए उसके बाद कह रहे हैं अपरे रसिया मनीषण परम कर्म भमृतत्व आनसु अपरे जो निष्काम कामना वाले हैं ऐसे जो मनुष्य हैं वो क्या है पुत्र विद्यादिभ्य विरज्य सबको छोड़ करके किंग कर्मभ्य पर अमृत आनशु प्राप्तवं मने ये कर्म की अपेक्षा जो परम मैंने उत्कृष्ट कर दो अथवा कर्म फलम प्रबाध्योपे कर्मण्याण मन कर्म फल जो कर्म का फल उसको रोक करके मैंने कर्म फलम पित्यज्य कर्म के फल को छोड़ करके परम अमृतत्व आनसु जो परम अमृतत्व है आनुसु मैंने प्राप्त बनता उस अमृतत्व को प्राप्त हुए इससे ही पता चलता है कि कर्म के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है व्यक्ति और कर्म का परित्याग करके विवेक विज्ञान के द्वारा प्रकृति पुरुष का जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा क्या प्राप्त करता है अमृतत्व को प्राप्त करता है किसको प्राप्त करता है अमृतत्व को प्राप्त करता है इसीलो ने कहा था जब उस तत्व का हो जाएगा ना वही कर्म कर्मीमांस मत अब जो कर्म कर्मांसको क्या बनते हैं स्वर्ग ये मोक्षो न तो भेद उनकी मत भेद नहीं अन्य लोग कहते नहीं सुख भोगो पर रूपया यदि मोक्षा प्रकल्प ते स्वर्ग भवेद पर्याय छिशा यदि सुख उपभोग रूप यदि मोक्ष मानोगे तो वो तो से युक्त हो जाएगा इसीलिए इनके अमीमांसुकों के आए ना इधर यहाँ नगत आशीत इनके यहाँ प्रलय और उत्पत्ति नहीं होती लगातार चलता रहता कभी नाश प्रलय नहीं होते मीमांसुकों का मत है परन्तु इनको क्या कहे ना? उससे सबसे विपरीत जो विवेक विज्ञान करेगा वो कर्म फल को त्याग करके अमृतत्व को प्राप्त करेगा क्या करेगा और जो कर्म करेगा तो मृत्युमेव में निषेद मन मृत्यु में है वो लोग क्या हुए प्राप्त हुए मृत्यु को इसलिए एक तर्वम अभिप्रेत्य आहा ये सबको मन में एक क्या लिखा है सर्व गम लिखा है सर्वम लिखा है सर्वम लिखा इसमें दिख हो गया तद एत सर्वम अभिप्रेत्य आहा मन ये संपूर्ण बात को मन में बैठा करके कि जो कर्म है वह मृत्यु को ही प्राप्त कराते हैं मोक्ष के लिए सामर्थ नहीं है इसलिए यहाँ कहा तद विपरीता श्रेयान तद विपरीता का श्रेयान विवेक श्रेयान किसका विवेक प्रगति पुरुष का जो विवेक है वही क्या है श्रेयान मान कल्याण मार्ग है ये उन्होंने कहा तस्माद् विपरीतः श्रेयान कस्मात मन पूर्व जो हमारा विशुद्धि क्षय से युक्त जो है अनुश्रविक उसके विपरीत जो विवेक विज्ञान है वही श्रेय है आगे उसे लेकर तस्माद अनुश्रविकात दुखापघात का उपायत मैंने जो अनुश्रविक दुख के उपघात के जो उपाय गादी वो शाश्वत दुख के इसलिए कह रहे अनुस्रविकात अनुसृविक माने कर्म कलाप वाला लगाना है अनुस्रविकात दुख अपघात मतलब दुख के अपघातक वो भी हैं परंतु वो शाश्वत दुख का अपघातक नहीं है इसीलिए दुख अपघात कात उपायत वो कौन से उपाय हैं दुख के उपघातक उनके यहाँ सोम पाना दे वो सब के सब क्या है अभिशुद्धात सुध्धा, वो सब अभिशुद्धि से युक्त है कैसा है विशेषण कैसे है अनुश्रविक दुख के अपघातक हैं उपाय हैं परंतु सोम पान आदि जो से होने के कारण अभिशुद्धि से युक्त है अन, अनित फलात वो अनित फल को देने वाले न्यूनाधिक को कि किसी को तो इंद्र बन गया उसको अधिक है जो देवता बना वो तो कम सुख है इसलिए इसमें क्या है न्यूना अधिक तारतम्य क्या चीज है माने अतिशय फल का मतलब वो तारतम्य है अक्षीणे पुण्य मर्त लोके बिसंती इत्यादि के द्वारा वो क्या है अनित्य भी है अनित्य अतिशय फलापरीता मनुष्य भिन्न क्या चीज है तो विशुद्धो हिंसादि संकरा अभाव क्यूँकी इसमें हिंसा का शंकर था क्योंकि जब पशु हिंसा करेगा तो फल तो मिलेगा उसके साथ साथ में क्या रहेगा सांकर रूप एक प्रत्यवाय भी लगा रहे क्या रहेगा हम वही कहना अतः हिंसा सांकर शांत इसमें क्या है ये हमारा विशुद्ध क्यों है कौन अशुद्ध है जो विवेक विज्ञान यह विशुद्ध क्यों है उसमें एक हेतु दे रहा है हिंसादि शांकरा भावात एक और नित्य निरशय फल मज नित्य निरशय माने जो शाश्वत फल को देने वाला है जिसमें जिसमे न्यूनाधिक रहित फल है और असकृत अपन वृत्ति श्रुते फिर पुनः यह संसार में आता नहीं है इसलिए तद विपरीता श्रेयान भी शुद्धो वर्तते तो एक बार श्रुति में क्या का ना सा पुनरावर्तते न सा पुनरावर्तते न पुनरावर्तते बारंबार बारम श्रुति में क्या कह न सा पुनरावर्तते इसका मतलब है पुनः माने दोबारा असकृत असकृत और यहाँ पर क्या होता है ए बार बार श्रुति ने कहा कि आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं वही कह रहे हैं विवेक विज्ञान से निरत फल में हेतु है असकृत अपन श्रुति है न सा पुनरावर्तते न सा पुनरावर्त ते पौना पानी न बार बार सु जो मुक्त आत्मा है उसका संसार में पुनः आगमन नहीं होता अर्थात वह दुख से युक्त कभी नहीं होता क्या नहीं होता है दुख से नहीं युक्त होता है अतः हाँ उन्होंने था अब दूसरा किसी ने ये संदेह कहने जा रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि स्वर्ग आदि अनित्य है भावे सती कार्यवाद जो जो भाव कार्य होता है वो अनित्य होता है तो उसी प्रकार पीछे का था स्वर्ग भी अनित्य क्यों सत्वे सती कार्यवाद मान भाव होते हुए कार्य होने से तो उसी प्रकार जैसे आपने याग आदि कार्य के द्वारा स्वर्ग को अनित्य माना याग का कार्य कौन है स्वर्ग है अनित्य है क्योंकि जो जो भाव होता है उत्पन्न होता विनाशी होता है उसी प्रकार कोई कहे विवेक कार्य विवेक का कार्य क्या का मोक्ष माने विवेक कार्यभूत का, मोक्ष अनित भाव सती कार्य विभा हो करके कार्य है ये भी अनित्य हो जाएगा उस पर लिख रहे न च कार्य अनित्यता फलस युक्ता माने आप विवेक विज्ञान को कार्यत्व हेतु के द्वारा क्या विवेक विज्ञान का फल जो मोक्ष है वह अनित्य ऐसा नहीं कर सकते क्यों बताने जा रहे हैं क्योंकि वहां लिखा है भावत्व सती कार्यवात्थ और यहाँ मोक्ष क्या है एकांतिक आत्यांतिक दुख निवृत्ति एकांत तथा एक निवृत्ति मैंने एकांतो भावात्ता वाह मैं अत्यंत माने माने माने पुनर्पाद और दोनों माने अत्यंत दुख की निवृत्ति और निवृत्ति क्या चीज भाव की अभाव है निवृत्ति क्या है तो अभाव कार्य है निवृत्ति क्या है हमारा अभाव है इसलिए निवृत्ति जो होगी तो क्या होगी हमारी जो निवृत्ति होगी वो अभाव है और लक्षण क्या है अनुमान हम लोगों को क्या बनाया है कि यद यद कार्यम तद अनित्यम भावत्पेशती कार्यत् भाव होकर के जो कार्य होता है वह क्या होता है अनित होता है यद यद माने यद, यद कार्यम तद अनितम कु भावेशति कार्यवाद जैसे स्वर्ग स्वर्ग क्या है भाव कार्य है और याग से जन्य है उसी प्रकार कोई कह विवेक विज्ञान जन्यम जन्य मोक्ष सचा अन्य विवेक जन्य मोक्ष अन्य कुत भाव ते सती तो इन्होंने कहा विवेक जन्य जो हमारा मोक्ष है वो अभाव नहीं है आप ये तो क्या है आत्यांतिक दुख की निवृत्ति है और निवृत्ति क्या चीज है अभाव अत्यंत अभाव निवृत्ति क्या है हमारा अत्यंताभाव है अभाव भाव अभाव रूप है इसलिए उसमें हेतु नहीं है वही न चा कार्य अनित्यता फल से युक्ता भाव कार्य से तथा जो भाव कार्य है वह क्या है अनित हो सकता है दुख प्रध्वस से तो कार्यपी तदविपरी दुख ध्वंस रूप जो कार्य है वह विपरीत है की उसमें भावत्व से कार्यत्व नहीं है अभाव कार्य तो हो सकता है परंतु वह ध्वंस का ध्वंस नहीं होता नहीं आय लोग भी क्या कहते ध्वंस ध्वंसरी घट से पुनर उत्पत्ति माना घट ध्वंसा अघट ध्वंसापि ध्वंसा एवता पुनर्घटोत्पत्ति प्रसंग तस्मा घट ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है विपरीत अब इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो दुखद ध्वंस था वह दुखद दु, ध्वंस क्या चीज अभाव है ये नियम किसके लिए है भाव कार्य के लिए ये जो जो भाव कार्य होता है वो वो क्या होता है अनित्य होता है अनित्य यहाँ यद्यपि दुखद ध्वंस इनके यहाँ अतीता अवस्था का प्राप्त करना यही क्या है दुखद ध्वंस है क्यूँकी इनके यहाँ सतकार है नैक के तरह घटक से एक स्वतंत्र अभाव है इनके यहाँ से कोई अतिरिक्त नहीं है। तो क्या है कार की जो अतीत अवस्था थी जो बीत गई थी अवस्था मैंने घट कैसा था पहला मिट्टी रूप था जब फूटा तब पुनः मिट्टी को प्राप्त हो गया इसका मतलब पुनर्तीतावस्थापन्न होना पुनर्तीतावस्थापन्न होना यही क्या है हमारा ध्वंस है तो इसका तो उत्पन्न हो सकता है वहाँ तो स्थिति थी कि ध्वंस का ध्वंस होता तो पुनः घट की उत्पत्ति का प्रसंग है सतकार्य बाद में तो दुख मराई का क्या हो गया दुख तो पुनर्तीता अवस्था को प्राप्त हो गया तो कहे हुआ दुख कब आता यदि विवेक विज्ञान का अभाव हो तो दुख आ जाए यहाँ विवेक विज्ञान जब हमेशा रहेगा तो दुख आएगा हा। नहीं आएगा उसी प्रकार न चा दुखान्तरुत पाद क्योंकि आपने कहा ठीक है कि यह भावकार नहीं है दुख नष्ट ना हो क्या ना हो कुछ महादेव अन्य दुखम दुखान्तरुत पादा किसी ने कहा पहला वाला दुख ना हो परंतु तुम्हारे यहाँ अतीता अवस्थापन्न जो दुख है मरा तो नहीं हमेशा के लिए तो कभी न कभी क्या हो सकता है दुखाम दूसरा दुखान्तर उत्पन्न हो दुख न उत्पन्न हो क्या हो जाए हमारा दुखांतर उत्पाद वही कहने जा रहे हैं यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो दुख ध्वंस दुख ध्वंस होते निक क्या है पूरा अवस्था को प्राप्त होना ही क्या है हमारा दुखातीत अवस्था प्राप्त होना ही दुख ध्वंस है हमका इतना दुख न पर दुखांतर से उत्पाद अन्य दुखम दुखांतर उत्पादा कोई दुखांतर क नहीं हो सक दुख के उत्पत्ति का हेतु क्या था पुरुष और प्रकृति का अविवेक अब पुरुष और प्रकृति का जब विवेक हो गया तो दुख नहीं होगा पुरुष और प्रकृति का अभिवेक क्या है तो कह दो हम कहते पढ़ा रहे उसका अभिवेक क्या था दुख का कारण था और जब प्रकृति और पुरुष का जब विवेक हो जाएगा तो दुख उत्पन्न होगा नहीं उत्पन्न होगा तो जो दुख का इसलिए तो नच दुखान उत्पाद अन्य दुखम दुखांतरम। हम कहते हैं प्रकृति पुरुष के विवेक विज्ञान से दुख का ध्वंस हो गया फिर जा जीवन मुक्ति अवस्था में पुनः व्यक्ति रहेगा तो पुनः दुखान्तर उत्पाद हो जाए तो नच न भवती कथम कारणा प्रवृत क्यूँकी कार्य के प्रति कारण आवश्यक होता है नहीं कारण कार्यम भवती कारण के बिना कार्य नहीं होता अतः कारणा प्रवृत्त जब कारण ही नहीं क्योंकि कारणस्य दुख जनक दुख का जनक कारण कौन है पुम प्रकृति और पुरुष और प्रकृति का जो अविवेक है यही हमारा का है दुख का जनक है इस समय पर जब विवेक विज्ञान हो गया जब विवेक विज्ञान हो गया तो प्रकृति और पुरुष का अविवेक अप्रवृत्त हो जाएगा प्रकृति और पुरुष का विवेक प्रवृत्त नहीं होगा क्या नहीं होगा प्रकृति और पुरुष का विवेक जब नहीं अविवेक नहीं होगा तो विवेक ही रहेगा जब कारण ही नहीं रह... कारण ही नहीं है तो कारण की अप्रवृत्ति होने पर कार्याुत्पाद कार्य से दुखांतर जो कार्यार कौन था जो दुख था उसका क्या हो गया है उत्पत्ति असम्भवात्मा दुख रूप कार्यांतर की उत्पत्ति की क्या नहीं हमारे आशंका भी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि कारणा प्रवृत कारण कौन सा दुख दुख का जनक कौन है पुम प्रकृति और अविवेक प्रकृति पुरुष का जो अविवेक है वह अविवेक क्या था कारण था और जब अविवेक की निवृत्ति हो गई किसके द्वारा विवेक के द्वारा अतः वह उपस्थित ही नहीं होगा अतः दुख पहला भी दुख नहीं आया तीतावस्था को प्राप्त हुआ है और न ही दुखान्तरो उत्पाद नुखान्तर उत्पाद कारण प्रवृत्तो कार्या अनुत्पादा यदि कारण होता तो कार्य की उत्पत्ति होती कारण ही नहीं है तो कार्य भी नहीं उत्पन्न होगा अभी ने कहा हुआ कि चलिए मुक्ति विवेक से क्या हो गई मुक्ति वही कर विवेक विज्ञान उपसर्जन पर्यतवाचा कारण प्रवृत्ति कब तक हमारा प्रकृति पुरुष का अविवेक कब तक चलता है जब तक विवेक विज्ञान नहीं होता जब तक प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, उस भोग का भोगता कौन है पुरुष है प्रगति कर तत्री यानी क्या और पुरुष क्या है भोगता है हम कहते हैं मुक्ति जो विवेकाक्षस्य जो अत्यंत निष्पत्ति पर्यंत प्रकृति चलती रहती है चलती रहती है उसके बाद जब विवेक विज्ञान में उपसर्जन माने जब विशेषण हो जाएगा वही कह रहा है। कारण विशेषणा, विवेक विज्ञान उपसर्जन पर्यतवा कारण प्रवृत्ति माने प्रकृति पुरुष का अविवेक रूप जो अज्ञान है तब तक प्रवृत्त होता है उपचार अच्छा उपजनन ठीक ठीक हाँ विवेक विज्ञानोपजन पर्यंत मन विवेक विज्ञान की उत्पत्ति के पहले पहले तक क्या रहता है हमारा कारण की प्रवृत्ति होती है और जो ही विवेक विज्ञान का उपजनन मन उत्पन्न हो जाता है विवेक विज्ञान तो ही करण प्रवृत्त नहीं होता है हेतु दे रहा रच्चा कथियती उपृष्टाद उपाद्य माने छाछठ कारिका में दृष्टावद उपेक्षिका जैसे दर्शक होते हैं देख लेते अत्यंत सुकुमार होने पर दोबारा दिखती नहीं प्रकृति जैसे कोई नृत्य उसी प्रकार एक बार विवेक हो जाने पर लज्जा के कारण पुनः कभी भी प्रकृति पुरुष ऐसी संयुक्त नहीं होती इस कारिका आ गया छाछट कारिका में उत्पादन करेंगे की विवेक विज्ञान उत्पत्ति पर्यंत ही क्या होता है उस प्रकृति का चलता विवेक उससे बाद में उसका कार्य नहीं होता पुनः वह प्रकृति प्रवृत्त नहीं होती कब तक होती है जब तक विवेकाख्या की या विवेक जो प्रकृति पुरुष का विवेक उत्पन्न नहीं तब तक अक्षरा अक्षरा स कहा अब उस कारिका के अक्षरा बताने जाते विपरीता श्रेय व्यक्त व्यक्त विज्ञान तसमाद दुखा अनुस्रविकात दुखापघाता हेतु तो विपरीता कस्माद अपेक्षा विपरीत शब्द क्या है अपने प्रतियोगी के अंश में शाकांश है तो उन्हें कहा जो अनुश्रविक दुख का पघात की जो हेतु जो उपाय है उसके अपेक्षा जो विपरीत माने भिन्न है क्या भिन्न बताने जा रहा सत्य पुरुषान्य अन्यता प्रत्यय है ना तो न सत्य सत सत अन्यता प्रत्यय मने सत्य पुरुष अन्या सत्य पुरुष अन्य तस्व सत्य पुरुष अन्यता मने सत्य और पुरुष के अन्यत्म नाम भेदा है मन प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न ही विवेक जब तक ये विवेक नहीं होता तब वही क्या विपरीत क्या श्रेय हमारा सत्य माने प्रकृति अथवा सत्व माने महद क्या बोलते हैं सत्व तो यहाँ सत्व सब से लेना है महद का कारणभूत प्रकृति प्रकृति और पुरुष का जो अन्यता माने जो भेद उसका जब प्रत्यय हो जाएगा वही क्या होगा हमारा श्रेयान वही क्या है श्रेय है वही सत्य पुरुष अन्यता प्रत्यय उसका और अच्छा कह साक्षात्कार वही क्या है हमारे यहाँ साक्षात्कार यहाँ अद्वैत वेदांत इत्यादि में कहे आत्मबोध होना साक्षात्कार यहाँ प्रकृति पुरुष के विवेक विज्ञान होना ही क्या है साक्षात्कार शब्द से कहते हैं इसीलिए कहा प्रकृति पुरुषान्यता प्रत्यय कहा साक्षात्कार विपरीता हा उसके भिन्न है दुखापघात को हेतु दुख के नाश का जो हेतु है वह साक्षात्कार है कैसा साक्षात्कार तो प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान होना प्रकृति और पुरुष दोनों का विवेक माने अलग अलग इसलिए अन्यता माने भेद भेदवत्ता का ज्ञान हो जाए प्रत्यय माने ज्ञान साक्षात्कार माने जो साक्षात्कार माने उपाय अंतर रहित होकर के जो ज्ञान हो जाना उसमें किसी अन्य की आवश्यकता ना हो दुख आपघात का हेतु दुख के अपघात मान नाश का कारण है क्योंकि शब्द का प्रयोग किया है ना तो स्त्री मान अनोर अन्य सूत्रचन भोजपद तरब ईसन प्रत्यय हुआ ईसन कै में होता है द्वयोर अन्या दो में एक की श्रेष्ठा माने दो को तो निर्धारित करने में कौन प्रत्यय होता है ईसन और उस अनयो अन्य प्रसाय उसी का प्रशस्त को श्रादेश हो जाता है तो क्या बन जा श्रेयान उसी का दूसरा श्रेष्ठा यूसन में क्या बनता है श्रेष्ठ और मैंने तरब है स्थन यूसन तीन होते ना? तो क्या बनेगा यूशन प्रत्यान का श्रेयान क्या हुआ श्रेयान वही कहने इसलिए दो प्रयोग किया सत्व पुरुषान्यतम प्रत्यय लगाना पड़ा उसने दो में इन दोनों के भेद का ज्ञान होना यही श्रेयान इसीलिए लगाया अनुश्रविको ही वेद विहित्व मात्र तया ये अनुश्रविक क्यों है क्योंकि वेद विहित मात्र है जो याग आदि है वो अनुश्रविक क्यों है केवल वेद मात्र भीत तो होने के कारण माने उनको याग आदि को हम अनुश्रविक क्यों कहते हैं वेद भीत मात्र तया दुखाप घातक प्रशस्या मान उसकी अपेक्षा है ये हमारा श्रेष्ठ कौन श्रेष्ठ है यह सत्य और पुरुष का प्रकृति यह और उनमें दोनों वही कहने का कहा वेद विहित मात्रया दुख दुखापघातवाचा प्रशस्या और सत्त पुरुष अन्यतम प्रत्योपी दोनों प्रसन्न हैं पर इन दोनों प्रशस्त में अतिशय प्रसस्त कौन है तो हाँ ये कहना माने दोनों प्रशस्या निर्धारण करना है इसीलिए उन्होंने कहा अनुसर्विक भेद भीत मात्र होने से ये भी दुख का अपघातक दुख तो थोड़ा है परंतु सुख परंतु किंचित ये किंचित दुख का अपघातक होने के कारण प्रशस्या है और सत्व तो पुरुष अन्य का भेद भी प्रशस्या है तद अनयो प्रशस्ोर मध्य इन दोनों श्रेष्ठों के मध्य में अत्यंत प्रशस्त कौन है हमारा प्रत्यय अन्यता प्रत्यय सत पुरुष का जो भेद ज्ञान मन विवेक विज्ञान यह इन दोनों श्रेष्ठों में श्रेष्ठतम तम श्रेयान इस ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ऐसा चार वहां पंचदशी पंच में आते हैं माने एक ब्रह्मविद है एक बरियान सिर्फ ब्रह्मविद ऐसे ऐसे करके चार किसके किसके किसके किसकी जो सात भूमिका में चार मुक्त है तो उनमें कितना किन का अंतर है एक का है कि सहाजता ब्रह्मबोध होने पर विक्षेप आता है उसके लिए दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं एक है कि बैठा हुआ कोई ने हिला दिया कोई ने हिला दिया तब बोध हुआ तो वो उसकी अपेक्षा क्या हुआ श्रेष्ठ हुआ एक एकदम ऐसे ही पड़ा हुआ है कदाचित कभी हो गया ये कभी होता ही नहीं इसे चार उसकी श्रेणी की क्या की है? तो ब्रह्मविद ब्रह्म, ब्रह्म बरियान बरियान ब्रह्मविदिष्टा एक और शब्द का प्रयोग करते हैं चार अलग अलग इस तरह के भेद से उन्होंने प्रयोग किया इसीलिए इन दो में से कौन श्रेष्ठ है हमारा सत्य पुरुष अन्यता अन्यता माने भेदवत्ता प्रत्यय माने ज्ञान माने प्रकृति पुरुष का जो विवेक विज्ञान है वह श्रेष्ठ है क्यों अतः कुतः ऐसा जो प्रकृति पुरुष का विवेक विज्ञान जो अत्यंत श्रेष्ठ है प्रसस्य है वो कहाँ से उत्पन्न होता है जिज्ञासा कुत पुनर उत्पत्ति मान्य प्रकृति पुरुष के जो विवेक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है तो का उक्तम व्यक्ता व्यक्ता व्यक्त ज विज्ञा द्वंद्वादे द्वंद्व मध्य चूमाण पदम प्रत्येकम अभि संबध्यते वह द्वंद्व कर्मी व्यक्त अव्यक्त व्यक्ता व्यक्त ज्ञा तेम विज्ञानम विवेके ज्ञानम बीका अर्थ विवेक अज्ञान का ज्ञान अर्थ हो गया अतः हो गया व्यक्ता व्यक्त विज्ञानम व्यक्त व्यक्त तस्मात व्यक्ता व्यक्त विज्ञान विज्ञान अब यहाँ पर थोड़ा एक है कि द्वंद्व समास हम लोग करते हैं तो द्वंद्व में अल्पाचतरम अल्प का पहले प्रयोग होना चाहिए एक स्थिति है प्रकृति और पुरुष के बीच में अभ्यर्थ कौन होगा पुरुष होगा क्योंकि वह वा केवल भोक्ता है प्रकृति कार्य करती तो कार्य करने की अपेक्षा जो भोग करने वाला वो श्रेष्ठ है तो अत्यंत प्रशस् कौन है हमारा उसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए किसका प्रयोग होना चाहिए था प्रयोग किसका पूर्व में होना चाहिए की एक दो चीज क्योंकि अत्यंत अभ्यरित है अल्पाचर है और चेतन होने से कार्य में लिखना चाहिए गया व्यक्त व्या व्यक्ता व्यक्त विज्ञान पहले फिर व्यक्त ऐसा फिर क्रमेण प्रयोग करना चाहिए परंतु विपरीत प्रयोगों की मत का विपरीत प्रयोग इसलिए किया है मननोपयोगिता लोक में पहले स्थूल दिखता है फिर उससे सूक्ष्म दिखता है फिर अन्य चेतन तक पहुंचता धीरे धीरे इसलिए लौकिक क्रम की स्थूलता को देख करके हमने जो इस नियम है या नित्य भी सब नियम है इसलिए क्या किया है लौकिक मननोपयोगी अनुष्ठान क्रमा मननोपयोगी जो अनुष्ठान की क्रम से कहते हैं पूर्व निपात विपरीत मान पूर्व निपात ज्ञा को होना चाहिए उसका विपरीत क्रम से यहाँ लिख दिया व्यक्ता व्यक्त पूर्वकम अस्था ने कहा व्यक्त ज्ञान पूर्वक अव्यक्त का और अव्यक्त ज्ञान पूर्वक ज्ञा का पहले व्यक्त का ज्ञान होगा तब अव्यक्त का होगा जब अव्यक्त का ज्ञान होगा तो ज्ञ का ज्ञान होगा अस्थात स्थूल प्रपंच स्थूलात पंचतन मात्र वायाभतराभ्या वा, भ्या, उसके अपेक्षा अहंकार अहंकार अंताकरण अंताकरण प्रकृति ऐसे ऐसे विवेक करते करते करते जाना है तो पहले किसका करना है व्यक्त का फिर उसके बाद से व्यक्त विवेक पूर्वकम अव्यक्त का और अव्यक्त के बाद में ज्ञा का यही क्रम को लेकर के उन्होंने विपरीत उच्चारण कर दिया इसलिए व्यक्ता व्यक्ता व्यक्त व्यक्ता व्यक्त विज्ञान तो वही लिख रहे हैं इत विवेके व्यक्त ज्ञान अव्यक्तस्य अव्यक्त तत्कारण मान व्यक्त का कारण कौन का है अव्यक्त इसीलिए व्यक्त ज्ञान पूर्वक जब व्यक्त का ज्ञान होगा तब अव्यक्तस्य तत्कारण से ज्ञान मान अव्यक्त उस व्यक्त का जो कारण अज्ञान का होगा और तयो तो हो व्यक्त और अव्यक्त दोनों पार्थ है पुरुष के लिए है जब ये दोनों का ज्ञान होगा तब आत्मा का ज्ञान होगा ज्ञाने आत्मा वही पुरुष अतः व्यक्त ज्ञान पूर्वकं पूर्वक अव्यक्त तत्कार ज्ञान तयश्चा पाराथेन तय मन व्यक्ता व्यक्ता व्यक्त पाराथन परी इदम पाराथ्यम मन पुषाथ आत्मा परोग इसके बाद आत्मा का ज्ञान होगा अतः इति ज्ञानक्रमेण अभिधान ज्ञान के क्रम को लेकर के कारिका में व्यक्ता व्यक्त ज्ञान इस पद का अभिधान माने कथन किया अभिधान माने क्या होता? कथन किया किस को लेकर के लौकिक जो क्रम था ज्ञान का जो क्रम था उस ज्ञानक्रम को लेकर के उन्होंने अल्पाच का भृत होते हुए भी विपरीत प्रयोग किया विपरीत प्रयोग करने में हेतु है कि सरलता पूर्वक ज्ञान हो जाए क्या हो जाए सरलता पूर्वक ज्ञान हो जाए एक आगतम ये जो उन्होंने बात बताई श्रुति स्मृति इतिहास पुराणे व्यक्तियाधीन विवेकन श्रुतिया और शास्त्रुक्त्यार्घ धीरकाल नैरंतर आदि से भावनाया भावनामया विज्ञान माने किस विज्ञान से वे मान व्यक्त अव्यक्त ज्ञान का विज्ञान कैसे होगा तो ये बताने जा रहे हैं उसका ढंग बताने जा रहे ये कहा था श्रोतव्यम मंतव्यम निधि ध्याव्यम एक श्रवण है एक मनन है एक निधिध्यासन है तो श्रुतिया मन तात्पर्य अवधारण मन है मन युक्ति की द्वारा विचार करना अनिधिध्यासन का दीर्घ काल ये, जो असैवित भूमि जो योग सूत्र में कही गई है वही कह रहे हैं कहाँ प्रसिद्ध हैं? तो उसके लिए बताने जा रहे हैं कि इतिहास श्रुति स्मृति इतिहास पुराने व्यक्ता व्यक्ताधीन विवेके मन यहाँ इतिहास में श्रुति में इतिहास पुराणों जो उपाय बताए गए हैं उनके आधार पर किन के आधार पर जैसे और यहाँ देखो श्रुति स्मृति इतिहास पुराण यहाँ पहले क्या आया श्रुति फिर क्या श्रुति श्रुति का कारण है श्रुति है सबका कारण चलिए स्मृति श्रुति स्मृति दोनों के हैं इतिहास पुराण के कारण हैं। इसीलिए उन्होंने कहा मन श्रुतिया मन श्रुति स्मृत पुराण्य व्यक्ता दीन विवेके विचारे जो तत्व शास्त्रों में जो सब उपाय बताए गए हैं तद पूर्वकम कितव्यम श्रुतिया किन कर्तव्यम अलग उन्हें करिए शास्त्र युक्तिया मन व्यक्ताधीन विवेकन अलग अलग मन श्रुति स्मृत पुराण प्रसिद्ध जो व्यक्तिदि पदार्थ हैं उनको श्रुत्या विवेकन सा श्रुत मनने चा और अव्यवस्था मन अंगी मने अलग करके फिर क्या करना है दीर्घकाल काल नैरंतर आदर से भावना मयात विज्ञानात, जो दीर्घ काल पर्यत जो निधिध्यासन किया क्या किया उन्होंने दीर्घ काल पर्यंत जो निधि ध्यास किया है क्योंकि पहले उसने श्रवण किया कि कितनी संख्या है उसका तत्व स्वरूप क्या है किसकी सांग शास्त्र की उसकी मनन किया शास्त्र युक्त्या प्रकृति तंत्रा विहित परस्पर तत्व वै धर्म आलोचन रूप ये मनन लिखते हैं। सास रुकती क्या कि प्रकृति में कितने तत्व हैं? क्या है क्या इनका भेद ऐसे परस्पर वै धर्म साधर्म की आलोचना करना मनन है उसके द्वारा प्रमेय तीन संभावना होती प्रमे असंभावना संभावना दो सं... इन्होंने लिखा है एक प्रमे संभावना एक प्रमाणा संभावना तो प्रमेय की असंभावना की कोई पदार्थ है प्रमे माने कश्चन पदार्थ अस्ति यह कैसे हमको पता चलेगा श्रवण और मनन से उसमें क्या प्रमाण है तो जब दीर्घ काल पर्यंत निधिध्यासन करेंगे तो उसमें प्रमाण आ जाएगा तो प्रमाण की असंभावना निकल जाएगी तो दो पाए सी प्रेम असंभावना निकल गई फिर तत्स्वरूप निश्चित माने एक कोई पदार्थ है निश्चय करके फिर निधि ध्यानम दीर्घ काल पर्यतम जब दीर्घकाल काल श्रद्धातिशय के द्वारा दीर्घकाल काल पर करता रहेगा करता रहेगा तब तो क्या हो जाएगा जो प्रमाण में संभावना थी वह भी निकल जाएगी अर्थात आत्म तत्व का मान यहाँ व्यक्त व्यक्त ज्ञा का विज्ञान हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा आत्यांतिक दुख की निवृत्ति हो जाएगी इसीलिए का दीर्घ काल निरंतर आदर से तर, आदर पूर्वक अस्रद्धा पूर्वक श्रद्धा पूर्व का और कैसा भावना, भावना करनी मयात भावना करनीय मन निध्यासन मयात विज्ञान मन विवेक मन विवेक मन कौन सा विज्ञान विज्ञान से क्या होगा तत्व साक्षात्कार हो जाए थे तत्व साक्षात्कार होगा तब क्या होगा हमारा आत्यांतिक दुख की निवृत्ति होगी अत व्यक्त अव्यक्त ज्ञा का विज्ञान मान तत्व साक्षात्कार उत्त साक्षात्कार से क्या हो जाएगा हमारा की निवृत्ति हो जाएगी इसी बात को कर ए ते कथिस जह ते नाम भक्त भोगाम पीछे कहा था नजाम एक शुक्ल कृष्ण कृष्णा वही कहने जा रहा है एवं तत्वाभ्यासात जब तत्व एवं बक्स कहेंगे एवं तत्वाभ्यासात नासमी नामे नामे माने यह मेरा नहीं है ना मैं इसका हूँ इत वही नामे नाहम इति इतिशेषम ज मेरा है मैं इसका हूँ न अहमे परिशेषम अभिपर्यात विशुद्ध केवलम केवलम ज्ञानम उत्पद्यते माने जो भ्रम आदि निवृत्त हो जाने से केवल विशुद्ध ज्ञान ही क्या होता है हमारा उत्पन्न होता है माना व्यक्त आव्यक्त विज्ञान कर देने पर क्या होगा आत्म साक्षात्कार उत्पन्न होगा अब उनका होगा किसी के मत में ये मन में आएगा कि व्यक्त क्या चीज है अव्यक्त क्या चीज है ज्ञा का क्या स्वरूप है इसलिए तीसरी कारिका का अवतरण बना रहे हैं की तीसरी कार्य का ना इसलिए तीसरी कार्यिका का अवतरण बता रहे व्यक्त क्या है अव्यक्त क्या है और ज्ञा क्या है तद एवं प्रेक्षावद अपेक्षित माने जो प्रेक्षावान जो बुद्धिमान है उनको व्यक्त अव्यक्त का विज्ञान अपेक्षित हुआ अब यहाँ से मुख्य शास्त्र का जो तत्व है जो तत्व साक्षात्कार के जो तत्व उन तत्वों को बताने जा रहे हैं इसलिए तद एवं मन एद सर्व मन निधाय आह किम तदर्थ मन पुरुष के विज्ञान का उपयोग प्रकृति क्या है पुरुष क्या है और व्यक्त क्या है इस बात को बताने के लिए लिख रहे हैं प्रेक्षावद अपेक्षित न शास्त्रारंभम समाधाय पहले शास्त्र का करना चाहिए यह उन्होंने समाधान दे दिया क्योंकि प्रेक्षा वनों क्या चाहिए प्रयोजन बताना चाहिए तो उन्होंने प्रयोजन बता दिया कि व्यक्ता व्यक्त ज्ञा से ही आत्यांतिक दुख की निवृत्ति हो सकती है ना तो प्रत्यक्ष से हो सकती है ना वैदिक उपाय से हो सकती है अतः समाधा समाधान कर आरभ मण काम का लिखती ईश्वर कृष्ण मां शास्त्र के आरंभ करते हुए श्रोत बुद्धि समवधान मन स्त्रोत्राओं की बुद्धि एकाग्रता करने के लिए सामधान माने एकाग्रता सदनाय तद्पता प्रति जानीते वह जो अर्थ है व्यक्ता व्यक्ति उसको संक्षेप पूर्वक क्या कर रहे हैं प्रति करोति मूल प्रकृति अवकृतिर्मदादय कृत विकृतया सप्तोशकस्तु विकारो न प्रकृति न निकति पुरुष ये सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि मूल प्रकृति ही अलग है वह क्या है अविकृति है महदादया प्रकृति विकृतया सप्त पांच तन और अहंकार और बुद्धि ये सात क्या प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। जैसे हम लोग कहते हैं एक है सत्ता जाति एक मान लो द्रव्यत्व तो जाति एक पृथ्वीत्व तो जाति वाली जो जाती द्रव्य जाती वह व्याप्य भी है और व्यापक भी है किसकी व्यापक है पृथ्वी की व्यापक है सत्ता की व्याप्य है मध्य वाली हो गई उसी प्रकार मूल प्रकृति के यह क्या है विकृति है और आगे वालों के एक एक क्या है सब प्रकृति है इन इन दोनों धर्म रहेगा अपेक्षा कर व्यक्ति रहेगा और प्रकृतित्व तो रहेगा इसलिए महाद महाद अहंकार पंचतन मात्राए ये क्या है महद आदया प्रकृति विकृतया सप्त ये प्रकृति विकृति सात है और सो सोश विकारो और सोलह ग्यारह इंद्री और पंच महाभूत ये कितने हो गए सोलह सोलह और सात तेईस और मूल प्रकृति और अलग हो गया पुरुष तो क्या हो गया पंच विंशत तत्प्रज्ञा क्या करेगा का? जटी मुंडी से घीवा पी पंच विंश तत्पज्ञा ऐसा करके आता है किसी आश्रम में और मुक्त हो जाता है वही का मूल प्रकृति महादादया प्रकृति विक्रतया सत सोश तु विकारो आगे वाला पुरुष के ना प्रकृतिर न विकृति ही पुरुष ना तो यह किसी का कारण है पुरुष ना यह किसी का कार्य है विकृति मा कार्य प्रकृति माने कारण ना जो किसी का कारण है ना यह किसी का कार्य है संक्षेप तो ही शास्त्रार्थस चतरो विधा विध कौन लिंग है विधा स्त्रीलिंग चार विधाए बता रहे है संक्षेपता इस शास्त्र के अर्थ की चार विधाये हैं कौन कौन चार विधाये बताए कश्चिद अर्था प्रकृति रेव कोई यहाँ अर्थ सिद्ध पुल्लिंग है जब समास हो जाता तो विशेष लिंग हो जाता इसलिए कहा कश्चित अर्थ प्रकृति रेव कोई अर्थ केवल प्रकृति ही होता कश्चिद अर्थ विकेव यह प्रकृति विकृति नित्य स्त्रीलिंग शब्द है विकति रेव कश्य प्रकृति विकृति और कोई प्रकृति भी है अर्थ है और विकृति मिल है अकिद अनुभ अर्थ न रूप है न रूप है आप उसमें संदेह का तकृतिपो अर्थ प्रकृति अर्थ कौन है प्रकृतिरव तकृतिपो अर्थ पहकृतिर त्र प्रकृति अर्था मूल प्रकृति वही कारकृति उत्तम मूल प्रकृति ही मूलम मूलम मूलम न तो अस्या मूल मूल है इसका कोई कारणांतर नहीं है मूलांतर मैं कारणांतरम नास्ती यदि कारणांतर मानोगे तो अनवस्था दोष आ जाएगा और अनंत पदार्थ कल्पना अनवस्था हो जाएगी तो बीज अंकुर की तरह अनवस्था में यदि कोई प्रमाण न मिले तब तो कोई तब तो मानना ही पड़ेगा और मानी जाती है दोष कारक हो जाती है और यहाँ पर यदि कोई व्यवस्था बन जाए तो फिर अनावस्था मानना ठीक नहीं है यहाँ मूल प्रकृति स्वीकार करके कार्य कारण की व्यवस्था बन जाए तो फिर हम बीज अंकुर की तरह धारा रूप अनवस्था दोष क्यों माने वही कहने जा रहा है इसी मूल प्रकृति ही मूलन चाशो इति मूल प्रकृति मूल शब्द नपुंसक लिंग है यदि देखा मूलम चा सौ प्रकृति चास में चला प्रकृति की तरह इसका विग्रह हो सकता है मूलन चा अद प्रकृति ही अदस अदसी अदी नपुंसक लिंग बनता है दोनों हो सकता है इसलिए पहला कह दिया प्रकृति के साथ गया मूलन चा सौ प्रकृति मूल प्रकृति किसकी मूल प्रकृति है तो कह विश्वस्य सबकी विश्वमान सब विश्व सर्व विषय है ना सर्व विश्व अन्य अन्य विश्वमान सा हम सब विश्व भर की तो विश्व के अंतर तो चेतन भी आ गया पुरुष भी आ गया तो उसको तुरंत समझना पड़ा कि विश्वस्य कार्य संघातस्य है कैसे विश्व की प्रकृति है कार्य संघात रूप सब की प्रकृति है और चेतन तो कार्य में आता नहीं है इसीलिए उसकी प्रकृति नहीं है वही कह विश्वस्य कहोगे केवल तो पुरुष में अति व्याप्ति हो जाएगी उसको हटाने के तुरंत कह दिया कि विश्वात हाँ पाती पुरुष भी अति व्याप्ति हुई उस दूत को हटाने के लिए उन्होंने क्या कह दिया कार्य संघात सा मूलम मान कार्य संघात की वा सामान्य प्रकृति मूलम न प्रकृति मूलांतरम अस्ति इस प्रकृति का कोई मूलांतर माने कारणांतरम नास्ती कारण ही है वह किसी का कार्य नहीं है तात्पर्य इतने से। कारण न तो कार्यम क्यों अनवस्था प्रसंगात प्रकृति का अभिमान कारण फिर उसका कारण फिर उसका कारण तो अनंत अन, अन, अनंत पदार्थ कल्पना अनभिप्रेत अनंत पदार्थ कल्पना अनवस्था अब आ रहा है बचना अनवस्था वही कह रहे हैं अनवस्था प्रसंगात बच क्या है हाँ अच्छा वो न अच्छा है ना वह अच्छा लिख गया से बीज अंकुर की वनावस्था अधोष बा क्योंकि उसमें प्रमाण है कार्यक्रम भवना इसमें इस, इस अनावस्था स्वीकार करने कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि व्यवस्था हो जाने पर अवस्था मानना अनवस्था मानना का अप्रामाणिक हो जाएगी माने अनंत मन अनभिप्रीत बिना प्रमाण की बिना अनंत पदार्थ की कल्पना अवस्था है यदि प्रमाण है और फिर अनंत हो रहा है तो वह दोष नहीं है तो वही इसलिए अनभिप्रीत अनंत पदार्थ कल्पना अभिप्रीत पदार्थ कल्पना तो प्रामाणिक है इसी दोस्त ने कहा अनवस्था प्रसंगात न चवस्थाया प्रमाणम अस्ति अनवस्था में कोई प्रमाण नहीं है अतः अनावस्था अप्रामिकवात न स्वीकर्तव्या इस अनवस्था को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है तब किसी ने पूछा प्रक्ति कि कथमा पुनः प्रकृति विकृत कितनी प्रकृति विकृति है उनकी कितनी संग और वही कह रहे हैं प्रकृति विक्रतया कित माने कितनी प्रकृति विकृति है कथमा माने कौन सी कथमा कर दिया कौन सी yes. और प्रकृति विकृतया माने कौन सी और कितनी प्रकृति विकृति है जिसे उन्होंने कहा गुणा ते चके yes. वक्की गुण क्या है और कितने गुण है उसी प्रथमा प्रकृति विक्रतया पुनः कित्यस्य मानो कितने प्रकृति विकति है और उनकी कितनी संख्या है इसलिए कौन से प्रकृति विकृति है और कितनी संख्या है आहा आह ये हो गया प्रकृति विकृतया कितनी संख्या है तो सत्य ये कियत्यन में हो गया ये सत्य हो गए और कतमा माने सब महदादया प्रकृति ये उसका नाम हो गया कितनी है सात है वही कह दिया महादादया प्रकृति प्रकृत और प्रकृत्या प्रकृत माने प्रकृति प्रकृति शब्दकार त्य नीचे लिखते हैं मन तत्वादाने सती तत्वादेयत्व प्रकृति प्रकृतित्व जो तत्वांतर माने जिसका उपादान कोई दूसरा हो और दूसरे का स्वयं उपादान हो उसे क्या बोलते हैं और प्रकृति केवल बोलते हैं तत्वातरूपादान प्रकृतिव जो केवल अन्य तत्व तत्वांतरम इसे मूल प्रकृति से भिन्न तत्वांतर हो गया महदादी उनका उपादान कारण कौन है केवल प्रकृति इसलिए तत्वांतर उदान तत्वान्तर उपादान हो और तत्वांतर अनुपादेयत्व इसी में लगा दी मैंने तत्वांतर उपादान और तत्वान्तर अनुपादयता तत्वान्तर अनुपादेयत्व पुरुष में तत्वांतर अनुपादेयत्व अस्ती अनुपादे तो पर तत्वांतर उपादानत्व नास्ति जो पुरुष है वह तत्वांतर उपादान नहीं है उसमें क्या चला जाएगा लक्षण हमारा तब इतना यदि कहोगे तत्वान्तर अनुपादेयत्व तो किस में चला गया पुरुष में इसलिए कह दिया तत्वान्तर उपादान केवल तत्वान्तर उपादानत्व कहेंगे तो विकति तो वाले बीच वाले चला जाएगा इसलिए तत्व उपादान सती तत्वान्तर अनुपादेयत्व मूल प्रकृति और प्रकृति प्रकृति का अर्थ कर दिया तत्वांतर उपादान सती तत्वान्तर उपादेयत्व तत्वान्तर हो गयी हमारा जो अहंकार आदि उनका वह उपादान है और मूल प्रकृति से उपाधेय कार्य भी है तत्वान्तर का उपादेय है माने दूसरे तत्व का उपाध्यय माने कार्य है और तत्वांतर की प्रति क्या उपादान भी है ये दो बीच वाले में घटेगा कौन में प्रकृति विकृति के लक्षण हो गया तत्वातर उपादान सति तत्वातर उपादेयत्व और तत्वांतर उपादान सती तत्वातर अनुपादान अनुपादेयत्व हो गया मूल प्रकृति तत्वांतर उपादानी सति तत्वान्तर अनुपादेयत्व मूल प्रकृति और प्रकृति विकृति का लक्षण क्या हो गया तत्वांतर उपादान सती तत्वांतर तत्वातर उपादेयत्व वही लिखने अतः प्रकृत विक्रत ताकृत विक्रतया कौन समास करना इतर इतर ध्वंद प्रकृत विकृतय से इति प्रकृत विकृतया सत उनकी क्या संख्या है उस पर लिखने शुरू करने जा रहे हैं महत्व महातत्व अहंकारस्य प्रकृति देखो महातत्व मूल प्रकृति का तो विकृति है अहंकार की प्रकृति है प्रकृतिर प्रकृति अहंकारा तस्मात गणसोड का ये कहा जाता है इसीलिए घटा रहा है पहले महत्व अहंकारस्य से प्रकृति विकृतिश मूल प्रकृति है अमूल प्रकृति का विकृति है एव अहंकार तत्व पंच तन्माण अलग है और इंद्रिया प्रकृति ही महता महत की विकृति है एवं पंच तन्मात्र किसकी विकृति है महा अहंकार की विकृति है भूताना आकाशादीना प्रकृत अहंकार विकृत अहंकार से जो हमारे भूत हैं कौन पंचभूत आकाश वायु तीज जल पृथ्वी इनके वो क्या है पंचतन मात्राएं प्रकृति है और विकृति किसकी है अहंकार की अहंकार दो प्रकार का है एक से पंचतन मात्राएं उत्पन्न एक से सोडश गण उत्पन्न होते अथ वही कहने जा रहे हैं क्रम से अथ का अथ का विकृति विकृति क्या है की कितनी उसकी संख्या है है क्या और कितनी उसकी संख्या वही कह रहे का विकृति एवं कियतीचा माने क्या विकृति है और कितनी है इस पर ये कहने जा रहे हैं कि इतनी है सोरस कस्तु विकारा विकृति कितनी है विकृत विकार से तो पुल्लिंग है इसलिए कहे सोडस कस तु माने जो सोडस जो समुदाय है वो क्या है विकार है सोडस संख्या परिमित गण मैंने सोडश का एक समुदाय का नाम है सोलह संख्या से परिचिन जो समुदाय से बोलते हैं सोडस का वह सोडश कहा क्या कहें तदस्य अस्य परिमाणे सं संघात अर्थ में कन प्रत्य हुआ कौन प्रत्यय हुआ है संख्या या संघाता षोडश संख्या या संघाता है षोड़श कहा इस अर्थ में कौन प्रत्यय हुआ कन प्रत्यय किस सूत्र से संख्याया संज्ञा संघ सूत्राध्यनेशु इससे षोड़श का शब्दों अवधारणे भिन्न क्रम तू लिखा है ना उन्हश कस्तु विकारा ऐसा करना है सोडशको विकार विकार क्या विकारस्तु विकार सूडस कई वोला ही विकार लगाना है भिन्न क्रम इसलिए कह रहा है अन्य अन्य करना विकार के आगे पंच महाभूत क्रम लगा रहा पंचमहाभूतानी एकादश को गण समुदाय मान सोरस जो गण जो समुदाय आया है विकार एवं न प्रकृति ही ये केवल विकार भी तत्त्वांतर तत्वांतर उपादेय मात्र है तत्त्वांतर तत्वान्तर उपाधान्तर का, मने का उपा, दूसरे उपाधरे तत्व उपादान नहीं है किसी का नहीं क्या उपादेह मात्र है क्या है उपादेह मात्र है उपादान नहीं है इसकी वही संदेह करेंगे क्यों नहीं उपादान पृथ्वी का छोटा घड़ा है घड़ा सा है कि नहीं छोटा था पृथ्वी घट का उपादान हो गए कि नहीं हो गए तो इनको क्यों नहीं कहते उपादान उपादेव संध्या ये करने जा रहे हैं भले सामान तो कह दिया कि ये किसी के भी क्या नहीं है नहीं।, नहीं है तो किसी ने वो कारण यद्यपि पृथ्वी आदि नाम पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि हैं गो घट वृक्षादया विकारा पृथ्वी के गोघ वृक्षादि विकार है एवं उस गाय का विकार पय हुआ और पय का विकार कौन हुआ ददी हो गया तब तो गड़ा रहा है एक तो विकृत में घटना चाहिए बहुत होना चाहिए आपने कैसे कम कर दिया वहीं पर कहने जा रहा है यद्यपि जैसे हम लोग कहते हैं द्रव्य व्याप साक्षात व्याप जाति मत्व पृथ्व्या लक्षणम साक्षात का प्रयोग करते हैं की द्रव्यत्व व्याप व्याप्य जाति घटत्व जाति उसमें न चला जाए तो उसी प्रकार कहते हैं जो द्रव्यत्व की साक्षात गंध समानिकरण द्रव्यत्व की जो साक्षात व्याप्य जाति वकौन प्रतिवी त्व जाति ली जाएगी घटत्व आदि जाति नहीं ली जाती उसी प्रकार यहाँ करना साक्षात का निवेश क्या कर देना है साक्षात का निवेश करके लिखेंगे पहले कहने जा रहा है क्या हुआ तो किसी ने कहा कि जैसे पृथ्वी का विकार क्या है पृथ्वीया विकार भूत गो वृक्षादेर विकार विशेषाणाम दुग्धादी नाम दध्यादिकारा दुग्धादी के दध्यादी विकार हैं और वृक्षादी है न गो का विकार दुग्ध दुग्ध का विकार दधी उसी प्रकार एक दूसरे के विकार हो रहे कर्म से वही कहना पृथिव्यादी नी गोट वृक्षादयो विकारा एवं तद्विकार विकार भेद गोगढ़ वृक्ष विकार भेदानी भेदान। पयोप बीजादी नध्यंकुरादय पय से दधि बनता है अंकुर का अंकुर बीज से बनता है इसलिए पय बीजादी भी बीज क्या बीजादियों भी का विकार क्या दध्यंकुरादया तथापि न तत्वातरम विकार का जो विकार है वह पृथ्वी के अंतर है पृथ्व्या तत्वा मैने व्या वह तत्वा नहीं है मन गो घटादया विकारा न तत्वा तो पृथिवी के तत्त्वांतर नहीं है उसी प्रकार दिखाई न तत्त्वांतरम् अतः तत्वात उदान वही लिखने जा रहा है तत्व तत्वांतान प्रकृतित्व इह अभिप्रेतम न दोषा जो तत्वातर का उपादान हो माने अनेक नई तत्व का क्या होना चाहिए उपादान कारण पृथ्वी आदि नाम प्रकृति आशंक प्रकृति प्रे तत्वांतर उपादान प्रकृति का ये क्यों नहीं प्रकृति घटा रहे तो सत्व जिस तुम्हारे प्रकृति बताई थी वह अयात उत्पन्न हो गया है इसलिए यह तत्वान्तर नहीं है क्या नहीं है आप तत्वाचार यहाँ व्याप्य का लगाना क्या लगाना व्याप का व्याप्य नहीं माने मूल प्रकृति किसके व्याप्य हम लोगों के आगे लेकर लिख रहा है स्वयं लिख रहा है आगे लिख रहा है को घटा दी नाम इस्तूल इंद्री ग्राह्य तय आचार समेत न तत्वान्तर उन्होंने कहा तत्वान्तर ये क्यों नहीं है आपने कहा तत्वांतर उपादानत्व तो जो तत्वान्तर को पैदा करे उपादान है पृथ्वी ने यद्यपि गो का पैदा किया फिर भी तत्वांतर नहीं हो कहलाए, उनका उपादान नहीं है क्यों नहीं है तो फिर तो एक इंद्री स्तूल इंद्री ग्राह्यता सम जैसे स्तूल इंद्री से ग्राह कौन हमारा पृथ्वी है उसी का पृथ्वी का विकार जो गोघट वृक्षादी है वो भी प्रकृति के विकार है अतः व तत्वान्तर नहीं है और अतः अतः तत्वान्तर मान इसके लिखने तत्वांतर नाम स्वावृत्ति द्रव्य साक्षात व्याप्य जाति मत्व मान तत्वांतर वो तत्व कहलाएंगे जो स्वावृत्ति द्रव्य साक्षात व्याप्य जाति तो हमारा द्रव्य उसे कहते हैं जो किसी को उत्पन्न करे तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा साक्षात द्रव्य कौन हो गए पंचतन मात्राएं आदि उनकी साक्षात व्याप जाति मतव पृथ्वी जल तेज वायु में जाएगा तद तो व्याप व्याप्य वत्ता किस में जाएंगे घोट पटा में तो क्या कहेंगे तत्वांत उसको हम तत्वान्तर कहेंगे जो द्रव्य स्वा स्वा आवृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप जाति मत्व क्या लक्षण बना इन्होंने जो स्वावृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति जो स्वा में आवृत्ति हो और द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्त जाती हो ये जो घटत्व तो है वह वा पृथ्वीत्व तो वाले आश्रय में वृत्ति ही है हमको ऐसा चाहिए स्व में आवृत्ति जो द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति वह कौन सी जाति होगी पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व य इंद्रित्व आदि होगी अनगन अतः अच्छा पंच विंस पंचविंसित तत्व पंचविंशित तत्व अनंगीकार तत्वांतर स्वावृत्ति कोई जाति नहीं मानता ये लोग उस पक्ष में कहना ऐसा कर दो स्वावृत्ति द्रव्य विभाजक उपाधिमत्व क्या लक्षण बना दो स्वावृत्ती द्रव्य विभाजक उपाधिव यही हो गया तत्वातर तत्वन्नाम द्रव। द्रव्य तत्वातन्ना स्वावृत्ति द्रव्य विभाजक उपाधिम्व मन स्वाशब्द से लेना उपादान अभिप्रेत तत्व स्वापद से लीजिए क्या लिखाइए अत्र लक्षणे स्वपदीन उपादान अभिप्रेत तत्व पर था अहंकार आदेश उपादान भूत कौन हुई महादादी उसमें आवृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप जाति अहंकार आदि इतनी सुंदर में स्व में आवृत्ति जो द्रव्य व्याप्य विभाजक उपाधि कह दो चाह स्व आवृत्ति द्रव्य विभाजक क्या होना चाहिए जाति मत्व साक्षात जाति मत्व स्वम कौन हुआ उपादान कारण इसे उपाद अहंकार का उपादान कारण कौन का है महद उसमें आवृत्ति है क्या है आवृत्ति है और तत्वांतर जो पंचतन मात्राए उसका व उपादान भी तत्वान्तर नाम किम तो तत्वांतर का लक्षण किया स्वावृत्ति द्रव्य विभाजक उपाधि मत्व कहो जो स्वा आवृत्ति द्रव्यत्व तो साक्षात व्याप्य जाति स्वपदेन किम विवक्षित उपादान अभिगत जो तत्व स्वपद हुआ अहंकार का उपादान कौन हुआ महाद उसमें आवृत्ति कौन हुआ अहंकार महात्म्य नहीं उसमें आवृत्ति हो गया अहंकारत्व व तत्वान्तर कौन हो गया पंचतन मात्राएं एकादश इंद्री उनका उपादान भी है यही हो गया वो कह रहे जा रहे हैं स्वावृत्ति स्वपदेन उपादान महादादी, उसमें आवृत्ति जो द्रव्यत्व साक्षात व्याप जाति अहंकार आदि जाति वो घट में नहीं है क्यों घट में कैसा आप घटा लीजिए कैसा होना चाहिए हमारा जो स्व में आवृत्ति हो और क्या होना चाहिए द्रव्यव साक्षात व्याप्य जाति मतव होना स्वाद क्या लिया हम लोगों ने माने पृथ्वी का उपादान कौन हुआ पृथ्वी का उपादान अहंक मन पंचतन मात्राएं उसमें आवृत्ति और साक्षात व्याप्य जाति कौन होगा पृथ्वी तो जलत तो तेजस तो तेजस्व तो और व्याप जाति कौन हुई घटत पटत वादी। वो नहीं घट जाएंगे उनको तत्वांतर नहीं कहेंगे इन्हीं को तत्वांतर कहेंगे क्या कहेंगे तत्व चाहिए तत्वांतरत्व की परिभाषा किसकी है तत्व नाम स्वावृत्ति स्वृत्ति द्रव्यत्व, साक्षात व्याप जाति अथवा स्वावृत्ति द्रविभाजक उपाधि मत्व जिसे वहाँ ठीक इसलिए कोई अब दोष ने पहले वाले लक्षण अथवा सर्वेशम गो घटादी नाम स्थूल इंद्री ग्राह्यता जैसे स्थूल इंद्री ग्राह्यता है उसी प्रकार समान है अतः पृथ्वी का विकार जो घट है उन दोनों में स्थूल पूर्व समान धर्म होने से पृथ्वी की अपेक्षा व घट तत्वांतर नहीं है तो कुछ लोग कहते हैं नहीं एक और स्थिति आ गई महद का विकार अहंकार है इन दोनों में सूक्ष्मता है इनको भी तत्वांतर नहीं कहना चाहिए जैसे आपने कहा उन दोनों में स्थूलता है इसलिए तत्वांतर नहीं है तो हम कहते महज और अहंकार है ये दोनों सूक्ष्म है अत रूप समान धर्म होने से इनको भी क्या कहना चाहिए महज के अपेक्षा अहंकार को तत्वान्तर नहीं होना चाहिए तब तो उस पर एक लगाते लक्षण स्थूल इंद्रिय ग्राहिय तो सहकृत पदार्थ विभाजक उपाधि लगा लीजिए उन्हें स्थूल इंद्री ग्राह्यत्व तो सहकर्ता, जो स्वावृत्ति द्रव्य विभाजक उपाधि जो स्थूल इंद्री ग्राह उसके लिए नियम है जो स्थूल इंद्री से ग्राहकृत तो पदार्थ विभाजक पदार्थ विभाजक पृथ्वी उपाधि लेना है और यहाँ पे आगे स्थूल इंद्री ग्राह्य नहीं है उनके लिए नियम नहीं है चलिए सर्वेशा गोघटादी स्थूल इंद्री ग्राह्यता चमेत न तत्त्वांतरम अतः गोघटादी को तत्त्वांतर नहीं कहा कि उन दोनों में समानता होने के कारण क्योंकि उस घट और पृथ्वी उन दोनों में स्थूल इंद्री ग्राह्य तो है और यहाँ पर स्तूल इंद्री ग्राह तो जहाँ सहाकृत नहीं रहेगा वहाँ तत्वांतर माना जाएगा जहाँ स्तूल इंद्री ग्राहकृत तो पदार्थ भाजक रहेगा वो तत्वर नहीं माना जाएगा इसीलिए लिखने जा रहे हैं अनुभय रूपम और पुरुष कैसा है हमारा है अनुभय रूपम अनुभय रूप मतलब न विकति न ना प्रकृतिर निकतिर पुरुष न प्रकृति रूप है निकर एवं एत क्या प्रकृति है क्या विकृति है प्रकृतिर महासो अहंकार अहंकार से षोडको गण ऐसी बाईसवी जो कारिका है वहाँ सब बताएत सर्व उपरिष्टा माने आगे उपाद्य उप उपादन उप करेंगे आप अन्य कार्य करें तीन कार्य का समाप्त